सर्ग आध्यात्मरामण अयोध्याम स्वरम व्यक्ष ध्रुतमुत्थय पाद वे शासव दुखिता इतरा सवाज्जननीघुनंदन तत समागतम दृष्टवा वशिष्ठम मुनिपुंगव राम जी ने अपनी माता को देखते ही शीघ्रता से उठकर उनका चरण वंदन किया और उन्होंने अत्यंत दुख से नेत्रों में जल भर कर पुत्र को हृदय से लगाया फिर श्री रघुनाथ जी ने उसी प्रकार अन्य माताओं को भी प्रणाम किया तदनंतर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी को आते देखा साष्टांगम प्रणिपत धन्योस्मे पुनः पुनः यथारह मुपेश रघुद्व पिता मे कुं कि दुखिता वशिष्ठ स्थाचेदम पिता ते रघुनंदन उष्टा प्रणाम कर बारम्बार कहने लगे मैं धन्य हूँ मैं धन्य हूँ फिर श्री रघुनाथ जी ने सबको यथा योग्य बैठा कर पूछा कहिए हमारे पिताजी कुशल से हैं उन्होंने मेरे वियोग से अत्यंत दुखातुर होकर मेरे लिए क्या आज्ञा दी है तब वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुनंदन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग से अति संतप्त होकर हे राम हे राम हे तदियोगाभ्तात्मा परिचितन राम रामे थी सीते थी लक्ष्मणे तिमार हे रघुनंदन तुम्हारे पिता ने तुम्हारे वियोग से अति संतप्त होकर हे राम हे राम हे सीते हे लक्ष्मण इस प्रकार तुम्हारा ही चिंतन करते हुए अपने प्राण छोड़ दिए कर्ण तत्कर्णशूलाभम गुरोचन मंजष्या हा हमित पति रुदन राम स लक्ष्मण कानों में सूल के समान लगने वाले गुरु के इन वचनों को सुनकर श्री राम और लक्ष्मण हाय हम मारे गए इस प्रकार रोते हुए सहसा गिर पड़े तूदुसर्वाम मातरश तथा पर हातातमा पर गोषी घृणाकर अनाथोस्मी महाबाहो मौवादिता सीता च लक्ष्मण दिलीपतुर वृषम तप समस्त माताएं और अन्य सभी उपस्थित लोग रोने लगे श्री रामचंद्र जी बारम्बार कहने लगे हाथात हे दया मैं आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हे महाबाहो मैं अनाथ हो गया अब मुझे कौन लाड़ लड़ावेगा फिर इसी प्रकार सीता और लक्ष्मण भी बहुत विलाप करने लगे वशिष्ठ शांत वचन समयामासताम शुचम ततो मंदाकि दुर्जल ते ते जलकांक्षणे पिंडार निर्वापयामास रामो लक्ष्मण संयुत तब वशिष्ठ जी ने शांतिमय वाक्यों से वह शोक शांत किया और फिर सब लोग मंदाकिनी पर जाकर स्नान करके पवित्र हुए वहां सब ने जलकांखी महाराज दशरथ को जलांजली दी तथा लक्ष्मण जी के सहित श्रीरामचंद्र जी ने पिंडदान किया इंगूदी फल पिंपिणा कर चितान्मुसलुता वह तदन्ना पितर तदन्ना स्मृतिनोदिता हित दुखा त्रिपूर्णाश पुनः स्ना गृह तरवे रम, नात्वा तरवे जो हमारा अन्न है वही अन्न हमारे पितरों को प्रिय होगा यही स्मृति की आज्ञा है ऐसा कह उन्होंने इंगुदी फल के पिंड बना उन पर मधु डालकर उन्हें दान दिया फिर नेत्रों में शोकास्त्र भरे हुए वे पुनः स्नान कर आश्रम में आए इसी प्रकार और सब भी बहुत देर तक रोकर अंत में स्नान करके आश्रम को लौटे